भगवान दंड के संबंध में लाउटसे ने आगे कहा है अध्याय चौहत्तर दंड तीन लोग मृत्यु से भयभीत नहीं है तब उन्हें मृत्यु की धमकी क्यों दी जाए मान लो कि लोग मृत्यु से भयभीत हैं और हम उपद्रवियों को पकड़कर मार सकते हैं कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा अक्सर ऐसा होता है कि बधिक मारा जाता है और बधिक की जगह लेना ऐसा है जैसे कोई महाकाश्कार की कुल्हाड़ी लेकर चलाए जो महाकाश्तकार की कुल्हाड़ी हाथ में लेता है वो शायद ही अपने हाथों को जख्मी करने से बच पाता है चैप्टर सेवेंटी फोर ऑन पनिशमेंट थ्री द पीपुल आर नॉट एफरेड ऑफ डेथ वाई थ्रेटन दम विथ डेथ सपोजिंग दट द पीपुल आर एफरेड ऑफ डेथ एंड वी कैन सीज एंड किल द अनरूली हु Often it happens that the executioner is killed, and to take the place of the executioner is like hand, ha handling the hatchet of the master carpenter. He who handles the hatchet of the master carpenter seldom escapes injury to his hands. Bhagwan Kripa Purvak, हमें इसका अर्थ समझाएँ. मनुष्य आज तक भय को आधार बनाकर जिया है इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं है कि जीवन नर्क हो गया हो भय नर्क का द्वार है प्रेम अगर स्वर्ग का द्वार है तो भय नर्क का समाज की राज्य की सारी व्यवस्था भय प्रेरित है हमने डरा लोगों को अच्छा बनाने की कोशिश की है और डर से बड़ी कोई बुराई नहीं ये तो ऐसे ही है जैसे कोई जहर से लोगों को जलाने की कोशिश करे भय सबसे बड़ा पाप है और उसको भी हमने आधार बनाया है जीवन के सारे पुण्यों का तो हमारे पुण्य भी पाप जैसे हो गए हो ही जाएंगे इससे हम थोड़ा समझने की कोशिश करें सुगम है तो लोगों को भयभीत कर देना प्रेम से आपूर्त करना तो बहुत कठिन है क्योंकि तो प्रेम के लिए चाहिए एक आंतरिक विकास भय के लिए विकास की कोई भी जरूरत नहीं एक छोटे से बच्चे को भी भयभीत किया जा सकता है लेकिन छोटे से बच्चे को तुम प्रेम कैसे सिखाओगे प्रेम से लोग नहीं सीख पाते मृत्यु के क्षण तक अधिक लोग तो बिना प्रेम सीखे ही मर जाते छोटे बच्चे को अच्छा काम करवाना हो तो क्या करोगे भयभीत करो मारो डांटो डकटो भूखा रखो दंड दो छोटा बच्चा असहाय है तुम उसे डरा सकते हो वो तुम पर निर्भर है मां अगर अपना मुंह भी मोड़ ले उससे और कह दे कि नहीं बोलूंगी तो भी वो उखड़े हुए वृक्ष की भांति हो जाता है उसे डराना बिल्कुल सुगम है क्योंकि वो तुम पर निर्भर है तुम्हारे बिना सहारे के तो वो जी भी ना सकेगा एक छूबी बच्चा नहीं सोच सकता कि तुम्हारे बिना कैसे बचेगा और मनुष्य का बच्चा सारे पशुओं के बच्चों से ज्यादा असहाय पशुओं के बच्चे बिना माँ बाप के सहारे भी बच सकते हैं माँ बाप का सहारा गौन है जरूरत भी है तो दो चार दिन की है महीने पंद्रह दिन की है मनुष्य का बच्चा एकदम असहाय इससे ज्यादा असहाय कोई प्राणी नहीं अगर माँ बाप न हो तो बच्चा बचेगा ही नहीं तो मृत्यु हमेशा किनारे खड़ी माँ बाप के सहारे ही जीवन खड़ा होगा माँ बाप के हटते ही सहयोग के हटते ही जीवन नष्ट हो जाएगा इसलिए बच्चे को डराना बहुत ही आसान है और तुम्हारे लिए भी सुगम है क्योंकि डरने में डराने में कितनी कठिनाई है आंख से डरा सकते हो व्यवहार से डरा सकते हो और डरा के तुम बच्चे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो वहीं भ्रांति हो जाती क्योंकि भय तो पहली बुराई है अगर बच्चा डर गया और डर के कारण शांत बैठने लगा तो उसकी शांति के भीतर अशांति छिपी होगी उसने शांति का पाठ नहीं सीखा उसने भय का पाठ सीखा अगर डर के कारण उसने बुरे शब्दों का उपयोग बंद कर दिया गालियां देनी बंद कर दी तो भी गालियां उसके भीतर घूमती रहेंगी उसकी अंतरात्मा की वासनी हो जाएगी वो ओठों से बाहर न लाएगा उसने पाठ ये नहीं सीखा कि वो सद्व्यवहार करे सद बोले भाषा का काव्य सीखे भाषा की गंदगी नहीं उन्हें नहीं सीखा उसने इतना ही सीखा कि कुछ चीजें हैं जो प्रकट नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनसे खतरा है मैंने सुना मुल्ला न अपने बेटों को सिखा रहा था कि गालियां देना बुरा है बेटा बड़ा होने लगा था आस पड़ोस भी जाने लगा था स्कूल भी वो गालियां सीख के लगा था सब तरफ गालियों का बाजार है तुम्हें नसरुद्दीन ने वही किया जो कोई भी पिता कर, करेगा उसने बच्चों को कहा कि ये देखो ये दंड की व्यवस्था है अगर तुमने इस तरह की गाली दी कि तुमने किसी को गधा कहा उल्लू का पट्टा कहा तो तुम्हें चार आने तुम्हें जो रुपया एक रोज मिलता है उसमें से चार आने कट जाएंगे एक बार तुमने गाली दी तो दो बार दी आठ आने कट चार बार तुमने इस तरह की गाली का उपयोग किया पूरा रुपया कट जाएगा ज़्यादा गाली दी कल का रुपया भी आज कटेगा दो की गाली पिता ने कहा, तो और अगर तुमने किसी को कहा साला बदमाश तो आठ आठाने कटेंगे ऐसा उसने सहज बना दी चार तरह की गहरी से गहरी गालियां बता दी एक रुपया कटने इंतजाम कर दिया अगर चौथे ढंग की गाली दी ललचन का ये तो ठीक है लेकिन मुझे ऐसी भी गालियां मालूम हैं है कि पांच रुपया भी काटो तो भी कम पड़ेगा उनका क्या होगा ऊपर से तुम दबा दोगे भीतर की चीजें भरी रह जाएंगी ऊपर से तुम ढक्कन बंद कर दोगे आत्मा में धुआं गूंजता रह जाएगा यह ढक्कन भी तभी तक बंद रहेगा जब तक भय जारी रहेगा कल बच्चा जवान हो जाएगा तुम बूढ़े हो जाओगे तब भय उल्टे रूप ले लेगा तब तुमने जो जो दबाया था वही वही प्रकट होने लगेगा बहुत कम बच्चे हैं जो बड़े होकर अपने बाप के साथ सदव्यवहार कर सके पैर भी छूते हो तो भी उसमें सदभाव नहीं होता बूढ़े बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना बड़ा ही कठिन कारण कारण है कि जब तुम बच्चे थे तब बाप ने जो व्यवहार किया था वो अच्छा नहीं था इसे तो कोई भी नहीं देखता कि बाप बेटे के साथ बचपन में कैसा व्यवहार कर रहा है ये सभी को दिखाई पड़ेगा कि बेटा बाप के साथ बुढ़ापे में कैसा व्यवहार कर रहा है लेकिन जो तुम बोगे उसे काटना पड़ेगा उससे बचने का कोई उपाय नहीं आज बच्चा सबल हो गया है बाप अब बूढ़ा होकर दुर्बल हो गया है इसलिए नाव उल्टी हो गई है अब बच्चा भयभीत करेगा अब वो जवान है वो तुम्हें डराएगा वो तुम्हें दबाएगा भय से कुछ भी नष्ट नहीं होता सिर्फ दब जाता है और जब भय की स्थिति बदल जाती है तो बाहर आ जाता है तो तुम्हें समाज में दिखाई पड़ेंगे लोग जो भय के कारण अच्छे उनका अच्छा होना ब्रह्मचरी जैसा है वो जबरदस्ती अच्छे है अच्छा होना नहीं चाहते अच्छे का उन्हें स्वाद ही नहीं मिला वो सिर्फ बुरे से डरे और घबरा रहे हैं और भीतर कप रहे इस कंपन के कारण लोग अच्छे इसलिए अच्छे आदमी में भी तो फूल खिलते दिखाई नहीं पड़ते उल्टा ही दिखाई पड़ता है कभी कभी बुरा आदमी तो मुस्कुराते और हंसते भी मिल जाए अच्छा आदमी तुम्हें तो हंसते भी ना मिलेगा वो इतना डर गया है हसी में भी पाप मालूम पड़ता है वो इतना भयभीत हो गया है कि जीवन को कहीं से भी अभिव्यक्ति देने में डर लगता है कि कहीं कोई भूल न हो जाए कहीं कोई गलती न हो जाए वो कप कप के पैर रख रह रह रहा है संभल संभल के चल रहा है सांस सुथरी जमीन पर भी वो ऐसे चलता है जैसे नट नटरस्ती पे चल रहा हो इस भयभीत आदमी को तुम साधु कहते हो ये भयभीत आदमी साधु नहीं है ये केवल भयभीत है साधुता का भय से क्या संबंध साधुता कहीं भय से पैदा हो सकती है साधुता का स्वर तो अभय होता है भय तो असाधु को ही पैदा करता है डरे हुए असाधु को इतने डरा हुआ असाधु है कि अपराध नहीं कर सकता डर के कारण डर के कारण जो अपराध नहीं कर रहा है वो भीतर तो अपराध करता ही रहेगा इसलिए जिनको तुम अपराधी कहते हो वो निर्भीक लोग हैं। और जिनको तुम सज्जन कहते हो साधु चरित्र कहते हो वो भयभीत भीरु लोग इसलिए अक्सर ऐसा हुआ है कि अपराधी तो कभी कभी छलांग ले लेता है संतत्व की तुम्हारा जिसको तुम सज्जन आदमी कहते हो वो कभी छलांग नहीं ले पाता छलांग लेने की हिम्मत ही उसमें नहीं है भय के कारण ही तो वो अच्छा है और भय के कारण छलांग कैसे लेगा वो जिंदगी बर सोचता रहेगा खड़ा रहेगा विचार करेगा छलांग नहीं ले सकेगा अपराधी कभी कभी छलांग ले सकता है एक क्षण में छलांग ले सकता है क्योंकि कम से कम निर्भीक है डर के कारण जीवन की व्यवस्था उसने नहीं बनाई दूसरा एक पहलू इस बात का और भी समझ लेना जरूरी है कि जब तुम समाज में डर को आधार बना लेते हो नीति का तो जो भी है वो और भीरु हो जाते और जो निर्भीक है वो और निर्भीक हो जाते घर में अगर पांच बच्चे हैं तो जो उनमें से ज्यादा उपद्रवी वो और उपद्रवी हो जाएगा तुम्हारे डराने से और जो उपद्रवी थे ही नहीं वो डर के बिल्कुल मुर्दा हो जाएंगे वो मिट्टी के लौंदे हो जाएंगे भय का परिणाम दो प्रकार से फलित होता है जब तुम किसी को भयभीत करते हो अगर वो अहंकार में अभी कच्चा है तो डर जाएगा और डर के भला हो जाएगा और अगर अहंकार में पक्का हो गया है तो तुम्हारे डराने के कारण वही काम करके दिखाएगा जो तुम चाहते थे कि वो ना करे तो तुम्हारा भय उसके लिए चुनौती बन जाएगा और उसके जीवन में अपराध की भावना पैदा करेगा तो भय ने कुछ लोगों को धीरू बना के गोबर गणेश कर दिया है उनके जीवन में कोई ऊर्जा नहीं रही वो मरे मरे मरे जी रहे हैं लाश की तरह उनका जीवन और कुछ लोगों को भय ने चुनौती दे दी वो दुष्ट अपराधी हो गए क्योंकि तुमने जो कहा था मत करो उनके अहंकार ने उसको चुनौती मान लिया और उसे करके वो दिखा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए जीवन दाव पे लगा देंगे ये दोनों ही दुष्परिणाम है दोनों से ही समाज बड़ी विकृत दशा में भर गया है या तो भयभीत लोग हैं जो अच्छे और या निर्भीक लोग हैं जो बुरे होना इससे उल्टा चाहिए कि अच्छा आदमी निर्भीक हो और बुरा आदमी भीरू हो लेकिन भय के शास्त्र ने स्थिति उल्टी कर दी अच्छे आदमी में निर्भीकता होनी चाहिए बुरे आदमी ने भीरुता होनी चाहिए लेकिन बुरा तो अकड़ के चलता है अच्छे की रीढ़ टूट गई भय के शास्त्र ने यह दो परिणाम दिए दोनों ही महाघातक थे प्रेम का शास्त्र इसके बिल्कुल विपरीत है वो अच्छे को अभय करता है बुरे को भयभीत करता है भयभीत करता नहीं बुरा अपने आप भयभीत होता है अच्छा अपने आप अभय को उपलब्ध होता है क्योंकि जितने ही प्रेम में गति होती है उतना ही अभय उपलब्ध होता है प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति डरता नहीं कोई कारण डरने का नहीं रहा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है तुम प्रेम को मृत्यु से भी नहीं डरा सकते तुम कहो हम मर डालेंगे तो प्रेम मरने को तैयार हो जाएगा लेकिन डरेगा नहीं प्रेमी मर सकता है शांति से जीवन को भी दांव पे लगा सकता है क्योंकि जीवन से भी बड़ी चीज उसे मिल जब बड़ी चीज मिलती हो छोटी चीज को दांव पे लगाया जा सकता है। तुम डरते हो जीवन के खोने से क्योंकि जीवन से बड़ा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं और तुम तब तक डरते ही रहोगे जब तक जीवन से बड़ा कुछ तुम्हारे हाथ में ना आ जाए परमात्मा हाथ में आ जाए प्रेम हाथ में आ जाए प्रार्थना आ जाए ध्यान आ जाए समाधि आ जाए तब तुम जीवन को ऐसे दे दोगे जिससे कुछ मूल्य ही न था तुमने जीवन का सार पा लिया जीवन के अवसर से जो मिलने वाली थी सुगंध वो तुम्हें मिल गई अब तुम जीवन को दे सकते हो अब कोई तुमसे जीवन छीनता हो तो तुम हंसते हुए मर सकते हो अब तुम्हें कोई डरा ना सकेगा और जो जीवन छोड़ सकता है उसे तुम कैसे डराओगे क्योंकि डर तो मूल्यता मृत्यु का डर सब डर मौलिक रूप से मृत्यु का डर अब तुम क्या डराओगे सिकंदर ने एक भारतीय सन्यासी को कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलने को राजी न हुए तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा उस सन्यासी ने कहा जिस गर्दन को काटने की तुम धमकी दे रहे हो, उसमें मैं बहुत पहले काट चुका हूं अगर तुम्हें मजा आए तो तुम काट डालो लेकिन एक बात ध्यान रखना तुम भी गिरते देखोगे गर्दन को जमीन पर और मैं भी गिरते देखूंगा तो बेबूज हालत में हो गया उसकी कुछ समझ में ना पड़ा वो तो तलवार की भाषा जानता था केवल भय की भाषा जानता था उसने कभी प्रेमी से तो उसका मिलना ही ना हुआ था किसी ऐसे व्यक्ति को तो उसने देखा ही ना था जो प्रार्थना को उपलब्ध हुआ उसने तलवार तो म्यान में रख ली और उस को कहा लेकिन मेरी समझ में नहीं आता की बात क्या है लाखों लोगों को मैंने डरा दिया और अगर मैं पहाड़ों को भी कहूं कि चलो मेरे साथ तो वो भी चलने को राजी हो जाएंगे एक नंगा फकीर तेरे पास है क्या जिसके बल पर तू डर नहीं रहा फकीर ने कहा जीवन से जो पाना था वो मैंने पा लिया अब जीवन को छीन के तुम कुछ भी न छीन पाओगे नवनीत तो पा लिया अब तो जीवन की छाछ पड़ी रह गई तुम उसे ले जाओ डर तो तब तक था जब तक जीवन दूध था और नवनीत पाया नहीं था तुम ले जाते तो सब ले जाते अब तो छाछ पड़ी रह गई जो पाना था वो पाली है अगर तुम्हें डराना था तो कुछ समय पहले आना था स्वभाव था जब तुम भोजन कर चुके और कोई थाली को छीनने लगे तो तुम वैठ भी कर दोगे कि जूठन को ले जाए हर्ज क्या है लेकिन तुम भूखे बैठे थे भोजन शुरू भी ना हुआ था और कोई थाली छीनने लगा तब कठिनाई होगी जिसने जीवन के अवसर का उपयोग कर लिया अवसर के उपयोग का एक ही अर्थ है कि जिसने जीवन के पार कुछ जान लिया जिसके लिए जीवन सीढ़ी हो गया और जो सीढ़ी से पार हो गए जिसने जीवन की सरिता को जीवन के पार के सागर से मिला दिया अब सरिता बचे या सूख जाए अब कोई अंतर नहीं पड़ता प्रेम का शास्त्र तो सिखाता है अभय प्रेम में लिप्त व्यक्ति अभय को उपलब्ध हो जाता है और प्रेम में लिप्त व्यक्ति के जीवन में शुभ का संचार होता है चुपचाप पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती एक मां अपने बेटे को प्रेम करती हो तो प्रेम के कारण बेटा शांत होता है मां मौजूद होती है क्योंकि प्रेम का प्रतिकार असंभव है प्रेम की तो प्रतिध्वनि ही होती है भय का प्रतिकार होता है कोई प्रतिध्वनि नहीं होती एक मां अगर अपने बेटे को प्रेम करती है तो मां मौजूद है इसलिए बेटा चुप बैठता है एक बाप अगर अपने बेटे को प्रेम करता है तो प्रतिध्वनि होती है बेटे से भी प्रेम की बाप काम कर रहा है तो बेटा संभल के चलता है आवाज न हो तो शांति और की। ये प्रेम का प्रतिफल है यहां भीतर अशांति को बेटा दबा नहीं रहा है बाप की मौजूदगी और बाप का प्रेम एक शांति को जन्म दे रहा है अगर बाप की भाषा में काव्य हो और बाप की भाषा में संस्कार हो और बाप ने बेटे के आसपास शब्दों के गीत निर्मित किए हों तो बेटे से गाली निकलना असंभव होता है इसलिए नहीं कि वो डरता है बल्कि इसलिए कि बाप के प्रेम उसे इतने ऊपर उठाया है कि गाली दे नीचे गिरना असंभव हो जाता है प्रेम से सुख का संचार होता है सहज तुम जिससे प्रेम करते हो तुम उसे ऊपर उठा लेते हो आकाश में उठा देते हो तुमने अगर किसी भी व्यक्ति को प्रेम किया तो तुमने कीचड़ से कमल को ऊपर उठा लिया जिससे कीचड़ से कमल पार हो जाता है सर जिसे तुम प्रेम करते हो प्रेम के क्षण में ही पत्संक्रांति घटित होती है कीचड़ नीचे पड़ी रह जाती है कमल पार हो जाता है बड़ा फासला हो जाता है तुम कभी किसी को प्रेम करके देखो जिसे तुम प्रेम करते हो अगर तुम्हारा प्रेम प्रगाढ़ है तो तुम्हारे प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुपात में ही उस व्यक्ति में परमात्मा का जन्म होना शुरू हो जाता है असंभव है प्रेम से बचना प्रेम से भागना असंभव है प्रेम के विरोध में जाना असंभव है प्रेम इस जगत में सबसे बड़ी शक्ति है वो एक बाढ़ की भांति आता है और तुम्हें निखार जाता है लेकिन प्रेम की कमी हमने भय से पूरी करनी चाहिए और परिवार के बीज भय में बोए जाते हैं फिर परिवार से समाज बनता है समाज से राष्ट्र बनता है राष्ट्रों से संसार बन जाता है और बीज बुनियाद में भय इसलिए हर जगह भय का साम्राज्य जब भी तुम्हें किसी को सुधारना हो भयभीत करो धर्म गुरु भी वही करता है राजनेता करे समझ में आता है क्योंकि राजनेता से हम कोई बड़ी समझ की आशा नहीं कर सकते समझदार होता तो राजनेता ही न होता राजनैतज्ञ से हम कोई मानवीय जीवन की गहराई का बोध नहीं मान सकते वही बोध होता है तो वो महत्वाकांक्षा की दुनिया में ना होता है राजनेता को छोड़ धर्म गुरु भी भय की ही बात करता है नरकों की बात करता है कि सड़ाए जाओगे गलाए जाओगे मारे जाओगे वो भी भय से ही चाहता है लोग धार्मिक हो जाएं। अब ये बिल्कुल असंभव है भय से कभी कोई धार्मिक नहीं हुआ भय ही तो अधर्म का मूल है प्रेम धर्म का मूल है। भय का अर्थ है हम तुम्हें काटेंगे बदलेंगे प्रेम का अर्थ है तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसा ही स्वीकार करते और मजा तो यह है कि भय काट काट के भी नहीं बदल पाता और प्रेम बिना काटे बदल देता है जैसे ही तुम किसी को प्रेम करते हो बदलाहट शुरू हो गई प्रेम की आंख पड़ी नहीं कि किरण आ गई अंधेरे में प्रेम का स्पर्श हुआ नहीं कि दूसरे जगत का बुलावा आ गया तुम जैसे प्रेम करते हो तब तब्शन तुम उसे कुलीन कर देते हो वो साधारण मनुष्य जाति का हिस्सा नहीं रहा पंख लगते गए अब तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए अब तुम्हारे प्रेम को बनाए रखने के लिए अब तुम्हारे प्रेम की वर्षा जारी रहे इसके लिए वो रोज रोज ऊपर उठता जाएगा प्रेम नहीं कहता कि बदलो और बदलता है भय कहता है कि बदलो नहीं बदलोगे कष्ट पाओगे और कभी नहीं बदल पाता इससे तुम जीवन की किनिया का बहुत आधारभूत नियम समझ लेना कि जो किसी को बदलना चाहता है वो कभी नहीं बदल पाता बदलने वाले ही लोगों को बिगाड़ते हैं समाज सुधारक समाज को नष्ट और भ्रष्ट करते अच्छे मां बाप बच्चों को नरक की यात्रा पर भेज देते हैं कहावत है कि नरक का रास्ता सुबह शुभाकांक्षाओं से भरा पड़ा है अच्छी करते हो आकांक्षा लेकिन अगर आकांक्षा भय पर ही आधार बना रही तो तुम नरक ही भेजोगे स्वर्ग न भेज पाओगे इसलिए तो सारी मनुष्य जाति ऐसी भय ऐसी दुख में पड़ी ऐसी सड़ी गली अवस्था में है सिवाय दुर्गंध के कुछ उठता हुआ नहीं मालूम पाता तो भय ने उन लोगों को मिटाया जो भयभीत हो गए और भय ने उन लोगों को भी मिटा दिया जो भय के विपरीत खड़े हो गए घर में अगर पांच बच्चे हैं तो शायद चार डर जाएंगे लेकिन एक उनमें जरूर ऐसा होगा जो तुम्हारे डराने के कारण ही बगावती हो जाए तुमने जो जो कहा है वही तोड़ेगा तुमने कहा है मत जाओ अंधेरे में बाहर तो अंधेरे में बुलावा अनुभव होगा तुमने कहा मत पैरो नदी में जाकर तो नदी में एक अदम्य आकर्षण हो जाएगा एक अनिवारणीय आमंत्रण मिल जाएगा नदी से जाना ही पड़ेगा कोई अब रोक ना सकेगा तुम्हारा निषेद रस पैदा करेगा अहंकारी में और जिनके अहंकार कच्चे उनको भयभीत कर देगा भयातुर कर देगा जो भयभीत हो जाएगा वो जिंदगी भर डरता रहेगा दफ्तर में जाएगा तो दफ्तर के मालिक से डरेगा विवाह करेगा तो पत्नी से डरेगा बच्चे पैदा हो जाएंगे तो बच्चों से डरेगा रास्ते पर चलेगा तो डरेगा घर में बैठा होगा तो डरेगा उसके जीवन में एक कंपन समावि हो जाएगा वह उसका स्वभाव हो जाएगा और जो चुनौती ले लिया और अहंकार की यात्रा पर निकल गया वो जिंदगी भर तोड़ने में संलग्न रहेगा अगर वो असंस्कृत हुआ तो अपराधी हो जाएगा अगर संस्कृत हुआ तो क्रांतिकारी हो जाएगा अगर न समझ हुआ तो चोरी करेगा डकैती करेगा चंबल की घाटी के डाकू हैं जब जयप्रकाश ने उन डाकुओं को मुक्त किया तो किसी मित्र ने मुझे आकर कहा मैंने कहा कि दोनों एक ही तरह के लोग हैं जरा भी फर्क नहीं जयप्रकाश और डांकुओं का मिलन एक जैसा है दोनों की जीवन ऊर्जा एक जैसी है जयप्रकाश तो संस्कृत आदमी है डाकू असंस्कृत है देवी सिंह और दूसरे असंस्कृत लोग हैं बाकी उनके भी जीवन का आधार यही है कि समाज ने जो भी कहा है न करो उसे वो तोड़ रहे मिटा रहे निर्भीक लोग है पूरे राज्य के खिलाफ एक छोटी सी बंदूक के सहारे खड़े और जयप्रकाश जयप्रकाश की भी वृत्ति वही है ऐसा समझो कि डाकू शीर्षासन कर रहा हो तो अराजकता पूर्ण क्रांति की बातें अच्छे शब्दों के पीछे भी बगावत है अच्छे शब्दों के पीछे भी आकर्षण तोड़ने का है मिटाने का है बनाने का नहीं और जयप्रकाश ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा पाएंगे देवी सिंह कितने लोगों को नुकसान पहुंचा पाएगा देवी सिंह बहुत से बहुत धन छीन लेगा कुछ लोगों का लेकिन जयप्रकाश पूरी जीवन की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर सकते और फिर भी लोग सम्मान करेंगे निर्धिक आदमी के दो वर्ग हैं अगर वो सुसंस्कृत हो तो वो क्रांतिकारी हो जाता है क्रांति भी अपराध का एक ढंग है अगर असफल हो जाए तो लोग उसको बगावती गिनते हैं अगर सफल हो जाए तो वो महान्यता हो जाता है लेलिन माओ कैस्त्रो स्टालिन हो चिमिन इनके जीवन में और डांकू के जीवन में कोई बुनियादी भेद नहीं भेद इतना ही है कि डांकू छोटे पैमाने पर उपद्रव करता है ये बड़े पैमाने पर उपद्रव करते हैं और इनके उपद्रवों के, के, के पीछे एक दर्शन शास्त्र है के पास कोई दर्शन शास्त्र नहीं है इनके उपद्रवों के पीछे एक सिलसफा है और उस सिलसफा की आड़ में सभी चीजें सुंदर हो जाती है इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो चोर क्या कह रहा है चोर की चोरी क्या कहती है चोर इतना ही कह रहा है कि हम व्यक्तिगत संपत्ति के नियम को नहीं मानते बिना जाने डाकू क्या कह रहा है डाकू यह कह रहा है कि हम तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति के नियम की व्यवस्था को नहीं मानते भला उसे पता भी ना हो भला इतने शब्दों में वो कह भी ना सके उसे भी साफ ना हो वो करके आ रहा है व्यक्तिगत संपत्ति के नियम को तोड़ रहा है वो कहता हम इसको वर्जना नहीं मानते कोई चीज किसी की नहीं है जिसके हाथ में बल है उसकी है इतनी कह रहा है समाजवाद साम्यवाद क्या कह रहा है ललिन माओ स्टलिन को चिमिन क्या कह रहे हैं वो इसको बड़ा विस्तीर्ण शास्त्र बना रहे हैं वो कह रहे हैं व्यक्ति के संपत्ति को न बचने देंगे लेकिन मजा ये है व्यक्तिगत संपत्ति को मिटा डालो कोई फर्क नहीं पड़ता जिन के हाथ में सत्ता होती है वो पूरी संपत्ति के उसी तरह मालिक हो जाते जैसा कि रॉकफेलर, फोर्ड या ब्रिला कभी भी नहीं हो पाते। रात तो पूरे मुल्क की संपत्ति का मालिक हो गया मानकीय जाति नहीं क्योंकि तो जो भी राज्य सत्ता में होता है उसके ऊपर फिर कोई भी नहीं बड़े से बड़ा डांकू है जिसके हाथ में 20 करोड़ का मुल्क पड़ गया डाकुओं ने कितने लोग मारे इस ने अपने जीवन में अंदाजन एक करोड़ लोग मारे जिसने भी नामुच की उसी को खत्म किया जितने साथी थे क्रांति में धीरे धीरे सबको मार डाला क्योंकि उनसे खतरा था सबको साफ कर दिया और सारी मुल्क की संपत्ति का मालिक बन बैठा अगर तुम असंस्कृत हो तो किसी पे डांका डाल दोगे अगर तुम सुसंस्कृत हो तुम पूर्ण क्रांति का नारा दोगे और तुम ज्यादा खतरनाक हो और तुम्हें कोई भी पकड़ ना पाएगा क्योंकि तुम बड़ी कुशलता से शब्दों के जाल में सारी व्यवस्था जमाओ मैंने सुना एक दिन के मुला नसरुद्दीन साम्यवादी हो गए तुम उसके घर गया उससे पूछा मैंने कि क्या हो गया उसने कहा कि मैं सामनेवादी हो गया मैंने कहा तुम्हें पता सामने बात का मतलब क्या होता उसने कहा मुझे सब पता है तो मैंने कहा अगर तुम्हारे पास दो कार्य हो तो क्या तुम एक उस आदमी को देना पसंद करोगे जिसके पास एक भी नहीं उसने कहा निश्चित पूर्ण रूप से निश्चित अगर तुम्हारे पास दो मकान हो मैंने पूछा क्या तुम एक उसको दे दोगे जिसके पास एक भी नहीं उसने कहा कि बिल्कुल दे दूंगा अभी दे दूंगा फिर मैंने पूछा और अगर तुम्हारे पास दो गधे हो तो क्या तुम एक उसको दे दोगे जिसके पास एक भी नहीं उसने कहा कभी नहीं तो मैंने कहा कैसे सामने बाद उसने कहा मेरे पास दो गधे हैं दो कारें तो हैं नहीं ना दो मकान जो नहीं वो हम दे देंगे और दूसरे के पास जो है वो हम छीन लेंगे दूसरे के पास जो है उसको छीनने का अपराधी भी उपाय करता है उसका उपाय बड़ा छोटा है बहुत छोटा है उससे कुछ हल होने वाला नहीं दूसरे के पास जो है उसे छीनने का साम्यवादी भी उपाय करता है लेकिन उसका उपाय बड़ा व्यवस्थित है उसकी स्ट्रेटेजी उसका पूरा रणशास्त्र है वो पहले तो विचार का प्रवाह फैलाता है और निश्चित ही उसका विचार सभी को अपील होता है क्योंकि ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसके पास सब कुछ हो सभी के ऊपर लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है और तुम उनसे छीनना चाहोगे इसलिए साम्यवाद की अपील है जब भी साम्यवाद तुम्हें समझाता है कि सब संपत्ति बढ़ जाएगी तब तुम कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारे दो गधे बटेंगे तुम सोचते हो पड़ोसी की दो कार बटेंगी दूसरे पड़ोसी के दो मकान बटेंगे एक मकान तुम्हें भी मिलेगा एक कार तुम्हें भी मिलेगी तुम सदा ये सोचते हो कि दूसरे का बटेगा तुम पाने वाले हो तुम कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारे दो गधे बटेंगे यही तो कठिनाई हुई रूस में क्रांति हुई तो सारा मुल्क प्रसन्न था क्योंकि तो लोगों ने सोचा था कि दूसरों का बटेगा लेकिन जब उनका बटना शुरू हुआ तब बड़ी कठिनाई आई जिसके पास चार मुर्गियां थी उसकी भी बांट करने की कोशिश की जिसके पास थोड़ी सी खेती थी उसको भी बांटने की कोशिश की एक करोड़ लोग जो मारे गए वो अमीर नहीं थे अमीर कहीं होते एक करोड़ किसी वो गरीब लोग थे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी संपत्ति का आग्रह किया कि हम न बंटने देंगे इन्होंने क्रांति की थी बड़ा मजा है ये क्रांति के जाल में पड़े थे ये आश्वासन से भर गए इन्होंने कभी सोचे नहीं था कि मेरे पास की दस एकड़ जमीन बट जाएगी इन्होंने सोचा था बटेगा बिरला बटेगा राखर बटेगा कोई और मिलेगा मुझे मिलने की की भाषा भाषा सिखाता है है। सामने वाल। वही तो डांकु और चोर की है। उसकी अपील है लेकिन जब बटाव हुआ तब पता चला कि मेरा भी बट रहा है तब कठिनाई खड़ी हो गई कितने अमीर है दस बीस पचास सौ उनको बांटने से तुम्हारे हाथ में रत्ती भर भी नहीं आएगा क्योंकि तुम हो करोड़ों अरबों लेकिन तुम्हारा बटेगा छोटे छोटे किसानों ने बटने से इंकार किया कि जब उनकी मुर्गिया जाने लगी सामूहिक फार्म में तब उन्होंने इंकार कर दिया जब उनकी खेती होने लगी सामूहिक तब वो लड़ने को खड़े हो गए एक करोड़ छोटे छोटे किसान और गरीब कटे और फिर भी मुल्क में कोई साम्यवाद तो आया नहीं साम्यवाद कभी आ नहीं सकता क्योंकि आदमी इतने भिन्न है और वर्ग सदा रहेंगे नए वर्ग खड़े हो गए और अब इन नए वर्गों को संभाल रखने के लिए इतना इंतजाम करना पड़ा स्टैलिन को हिंसा का भय का इतना आयोजन करना पड़ा जितना कि मनुष्य जाति में कभी भी नहीं हुआ था लोग अकेले में भी बात करते रूस में डरने लगे क्योंकि तो दीवालों को भी कान हो गए जरा किसी ने बात की विपरीत और आदमी निर्दारत हो गया फिर उसका पता ही नहीं चला कि वो कहां गया स्टलिन ने जितनी सुविधा से हत्या की कभी किसी ने नहीं की लेकिन स्टलिन महान्यता हो गया स्वाम्यवाद के इतिहास में उसकी कथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी है सिर्फ बड़ा डाकू लेकिन डाकू एक दर्शन शास्त्र के साथ दुनिया के सब राजनेता डाकुओं से भिन्न नहीं है करते वही लेकिन उनके पास कुशलता है तो ध्यान रखना या तो भय तुम्हें इतना भयभीत कर देगा कि तुम जिंदगी भर मुर्दे की तरह जियोगे या भय तुम्हें इतनी चुनौती से भर देगा कि तुम जिंदगी भर बगावती की तरह जियोगे लेकिन दोनों हालत में तुम जीवन से वंचित रह जाओगे क्योंकि जीवन तो उसे मिलता है जो ना भीरू है और ना बगावती है। सभी तो जीवन चेतना स्वयं में ठहर पाती भयभीत दूसरे से डरता रहता है निर्भीत दूसरे को डराने की कोशिश करता रहता है दोनों हालत में जीवन ऊर्जा व्यर्थ होती है नष्ट होती है तो न तो भयभीत ने कभी परमात्मा को जाना और न निर्भी ने कभी परमात्मा को जाना इन दोनों से अलग एक जीवन दशा है जिसको मैं अभय कहता हूँ अभय ना तो भयभीत होता है और न निर्भीक होता है अभय का मतलब यह है कि न तो वो किसी को डराना चाहता है और न किसी से डरता है चेतना अपने में स्थिर हो जाती है और जब चेतना अपने में लौटती है अपने में गिरती है जब चेतना की धारा तो जीवन का परमानंद परम स्वाद उपलब्ध होता है अब हम लह्य के सूत्र को समझने की कोशिश करें लोग मृत्यु से भयभीत नहीं है तब उन्हें मृत्यु की धमकी क्यों दी जाए पहली बात लोग मृत्यु से भयभीत नहीं है क्योंकि अगर वे मृत्यु से भयभीत होते तो उनके जीवन में क्रांति घटित हो जाती लोग सोचते हैं मृत्यु सदा दूसरे की होती है और सोचना ठीक भी है क्योंकि तुम सदा दूसरे को मरते देखते हो खुद को तो तुमने मरते कभी देखा नहीं कभी इस पार का पड़ोसी मरता है कभी उस पार का पड़ोसी मरता है हमेशा दूसरा मरता है लाश तो निकलती है लेकिन किसी की निकलती तुमने अपनी लाश तो निकलती देखी नहीं उसे तुम कभी देखोगे भी नहीं दूसरे देखेंगे उसे तो ऐसा लगता है मृत्यु सदा दूसरे की होती है。 एक बात जिसको ऐसा याद आ गई कि मृत्यु मेरी होती वो तो खुद बदल जाएगा तुम्हें तो उसे भयभीत करने की जरूरत न रहेगी क्योंकि जिससे यह दिखाई पड़ा कि मृत्यु मेरी होने वाली है वो तो एक अर्थ में इस जीवन के प्रति जो उसकी वासना है कृष्णा है उसको छोड़ देगा क्योंकि जब मरना ही है जब क्षण यहां होना तो इतना आग्रह होने का क्या मूल्य रखता है तो उसकी तृष्णा विलीन हो जाएगी जिसको मृत्यु दिखाई पड़ने लगी उसकी तृष्णा विलीन हो जाएगी और जिसकी तृष्णा विलीन हो जाती है वो आदमी बुरा तो हो ही नहीं सकता बुरे तो हम तृष्णा के कारण होते वासना के कारण बुरे होते दूसरे से हम छीनते इसी आशा में कि वो हमारे पास बचेगा सदा और सदा लेकिन जब हम ही खो जाने को और क्षण आ जाएगा मृत्यु का संदेश और हमें विदा होना होगा तो क्या छीनना है किसी से अगर कोई दूसरा भी हमसे छीन ले जाए तो हम ले जाने देंगे क्योंकि दूसरा शायद भ्रांति में हो कि सदा यहाँ रहना हम इस भ्रांति में नहीं जिसको मृत्यु का स्मरण आ गया जिससे मृत्यु का बोध हो गया उसे तुम्हें थोड़ी बदलना पड़ेगा समाज को थोड़ी बदलना पड़ेगा वो बदल जाएगा स्वयं जिनको तुम्हें बदलना पड़ता है उनको मृत्यु की याद भी नहीं वो बिल्कुल भूले हुए वो ऐसे जी रहे हैं जैसे सदा रहना वो इस तरह के मजबूत मकान बना रहे हैं कि जैसे सदा रहना वो इस तरह का बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं की जैसे अनंत काल तक उन्हें यहाँ रहना इंतजाम वो बड़ा लंबा कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं कि घड़ी भर की बात है रात भर का विश्राम है इस धर्मशाला में और सुबह विदा हो जाना होगा बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं छोटे से समय के लिए धर्मशाला में टिके हैं आयोजन ऐसा कर रहे हैं जैसे की कि किसी महल में सदा सदा के लिए आवास करना जिनको मृत्यु का जरा सा भी स्मरण आ गया वे तो खुद ही सजग हो गए उनसे बुराई तो अपने आप गिर जाएगी तुम्हें उसे गिराना ना पड़ेगा तो उससे कहता है लोग मृत्यु से भयभीत नहीं अन्यथा वे धार्मिक हो जाते बुद्ध को मृत्यु दिखाई पड़ गई क्रांति घटित हो गई एक आदमी को मरते देख लिया पूछा सारथी को क्या मुझे भी मरना पड़ेगा सारथी डरा कैसे कहे उसने कहा कि झूठ भी तो मैं नहीं बोल सकता आप पूछते हैं तो मजबूरी में डालते हैं मुझे कहना ही पड़ेगा यदि भी कहना नहीं चाहिए यदि कैसे अब सगुन भरे शब्द की आप से कहूँ कि आप भी मरेंगे लेकिन झूठ नहीं बोला जा सकता मरना तो सभी को पड़ेगा रंग हो कि राजा भिक्षु हो कि सम्राट मरना तो पड़ेगा ही आपको भी मरना पड़ेगा बुद्ध ने कहा रथ वापिस लौटा दो बात खत्म हो गई वे तो एक उत्सव में जा रहे थे राज्य का सबसे बड़ा उत्सव था उन्होंने तो कहा अब कोई उत्सव ना रहा जब मौत होने ही वाली है सब उत्सव व्यर्थ हो गए अब तुम रथ वापस घर लौटा लो अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा अब उत्सवों में समय खोने का समय ना रहा मौत किसी भी घड़ी हो सकती तो हो ही गई अब मुझे मौत को ध्यान में रख के कुछ करना पड़ेगा अब तक मैं ऐसे जीरा था कि मौत पर तो मैंने ध्यान ही न दिया था तब तो जीवन की पूरी शैली बदलनी पड़ेगी एक महान तथ्य जीवन में प्रविष्ट हो गया मृत्यु अब जीवन को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा जैसे उस आदमी को बनाना चाहिए जो अभी यहाँ है और कल विदा हो जाएगा तो मुझे मृत्यु के पार की भी अब चिंता करनी होगी अब तुम घर लौटा लो अब ये सब राग रंग व्यर्थ हो गया मैं तो ऐसे ही जीरा था जैसे सदा रहूंगा मृत्यु का तथ्य जिसे दिखाई पड़ जाए वो तो खुद ही रथ वापस लौटा लेता है तुम्हें तो उसे धमकाना नहीं पड़ता डराना नहीं पड़ता वो तो अपनी वासना को खुद ही वापस लौटा लेता है जब जीवन ही खो जाएगा तो जीवन की तृष्णा का क्या मूल्य है इसलिए लाओ से कहता है लोग मृत्यु से भयभीत नहीं काश भयभीत होते तो तुम्हें उन्हें बदलना पड़ता वे खुद ही बदल जाते और जो मृत्यु से भयभीत नहीं है तब उन्हें मृत्यु की धमकी क्यों दी जाए तब तुम उन्हें क्यों मृत्यु की धमकी दे रहे हो क्यों डरा रहे हो कोई अर्थ ना होगा उस धमकी का उस धमकी से वे ही डर जाएंगे जिनके अभी जीवन में पैर भी ना पड़े थे जिन्होंने अभी चलना भी ना सीखा था वो घबरा के बैठ जाएंगे उस भय के कारण उनके जीवन में क्रांति तो न होगी पक्षाघात हो जाए उस भय के कारण वो पैरालाइज्ड पैराली निश्चित ही अगर किसी आदमी को पक्षाघात हो जाए तो उसके जीवन में बुराई अपने आप कम हो जाती अब आप अस्पताल में पड़े हैं उठ नहीं सकते चोरी कैसे करेंगे दूसरे की स्त्री को लेके भागेंगे कहा चल ही नहीं सकते भागने का उपाय ना रहा दूसरी स्त्री का सवाल ही नहीं उठता जेब कैसे काटेंगे चुनाव कैसे लड़ेंगे पक्षाघात में पड़े हैं तो बुराई अपने आप बंद हो गई लेकिन क्या पक्षाघात से बुराई कर बंद करना उचित है तब तो इसका ये अर्थ हुआ अगर सभी लोगों को पक्षाघात हो जाए पेरालाइज हो जाए तो दुनिया से बुराई मिट जाएगी बुराई तो मिट जाएगी लेकिन सारे लोग पक्षाघात से गिर जाए ये तो महाबुराई हो जाएगी ये तो मुर्गा हो गए और यही किया गया है अब तक भय तुम्हें लकवा लगा देता है भय के कारण तुम्हारे हाथ पैर जड़ हो जाते तुम्हारी चेतना गतिमान नहीं रह जाती खो जाती है तुम्हारे जीवन की ऊर्जा डायनामिक नहीं रहती तुम्हारे जीवन की ऊर्जा बंधी-बंधी हो जाती है जिससे नदी ने बहना बंद कर दिया और वो छोटी तलैया हो गई बंद अपने में फड़ती बहती नहीं कहीं जाती नहीं वहीं पड़ी रहती है। अब तक का नीति शास्त्र और समाज शास्त्र भय के द्वारा लोगों को पक्षाघात पैदा कर रहा है पक्षाघात शुभ नहीं है भला पक्षाघात से तुम कितने ही नैतिक मालूम पढ़ो लेकिन पड़े पक्षाघात में सोचोगे तो अनिथी सोचोगे तो पाप क्षाघात तुम्हारे शरीर को रोक देगा लेकिन तुम्हारे मन को तो नहीं तुम्हारा मन तो विक्षिप्त की भांति घूमेगा और वही मन वस्तुतः निर्णायक लाओ से कहता है क्यों उन्हें मृत्यु की धमकी दी जाए उससे कुछ सारना होगा बल्कि खतरा होगा कुछ जो अभी जीवन में चलना ही सीख रहे थे वो डर के मारे बैठ जाएंगे और कुछ जो जीवन से मुक्त होने के करीब आ रहे थे जीवन ने ही जिन्हें इतना सता दिया था जीवन की पीड़ा ने ही जिन्हें इतना उबा दिया था कि वो करीब आ रहे थे कि जीवन के पार होने की चेष्टा करें, वो तुम्हारी धमकी से चुनौती समझ लेंगे वो वापस लड़ने को जीवन में खड़े हो जाएंगे भयभीत और भयभीत हो जाएंगे, निर्भीक और निर्भीक हो जाएंगे। ये बड़ी उल्टी घटना है तुम चाहते थे कि निर्भीक भयभीत हो जाएं, वो नहीं होगा ऐसा एक गांव में हुआ एक राजपथ पर छोटा सा गांव था दोनों तरफ रास्ते के किनारे बसा बड़ा राजपथ और कारें बड़ी तेज गति से गुजर बसें बसे और ट्रक और गाँव को बड़ा खतरा था तो गांव की पंचायत ने तय किया था कि गांव के भीतर कोई भी 20 मील से ज्यादा रफ्तार से वाहन न गुजरे लेकिन छोटा गांव कौन फिक्र करे उनकी को कोई पढ़ते ही ना था तो लगा रखी थी तखती लेकिन कोई उसकी चिंता ही न लेता था उन्होंने सोचा कि शायद बीस मील की बात ठीक नहीं है हम सिर्फ इतना ही लिखे कृपया अत्यंत धीमी गति से यहां से गुजरे और पंचायत का एक आदमी खड़ा किया गया जो जांच करे खड़े होकर कि इसका कोई परिणाम होता है कि नहीं उस आदमी ने सात दिन बाद रिपोर्ट दी और कहा जो लोग 20 मील की रफ्तार से चले उसको पढ़ के बीस मील की रफ्तार से चलते थे वो लोग तो 5 मील की रफ्तार से चलने लगे और जो उस बीस मील की तख्ती को देख कर अपनी 50 मील की रफ्तार कायम रखते थे अब वो 70 मील से चल रहे अक्सर ऐसा ही पूरे जीवन में हो रहा है निर्भीत डरता नहीं तुम्हारे डराने से बल्कि और उत्तेजित हो जाता है भयभीत वैसे ही भयभीत था वो और भयभीत हो जाता है एक अक्षा घात से घिर जाता है दूसरा अहंकार की अकड़ से दोनों ही समाज के लिए घातक थे लाहौल से कहता है मांगे लोग मृत्यु से भयभीत है और हम उपद्रव को पकड़ के मार सकते हैं तो भी कौन ऐसा करने की हिम्मत करेगा हिम्मत की गई है करनी नहीं चाहिए जो नहीं होना था वो हुआ है हमने सदा ये कोशिश की है कि उपद्रवियों को, को मार डालो हत्यारों की हमने हत्या कर दी है कानून के नाम पर अदालते समाज के द्वारा नियुक्त की गई हत्या की संस्थाएं है जिस चीज का हम दंड देते वही हम खुद करते एक आदमी ने किसी की हत्या की फिर हम अदालत में उस पर कानून का जाल बिछा के बड़े ढंग से करते योजना से करते उस आदमी को मौका नहीं देते कहने का कि कोई अन्याय किया गया बड़ी न्याय की व्यवस्था जमाते लेकिन करते हम वही है जो उसने किया था हम उसकी हत्या कर देते हमारी हत्या न्याय और उसकी हत्या अन्याय है और उसने हत्या की तो वो हत्यारा और हमारा न्यायाधीश हत्या करता है तो वो हाथ भी नहीं धोता उसकी चेतना पर कोई चोट भी नहीं पड़ती मनस्वित कहते हैं कि हत्यारे और न्यायाधीश एक ही तरह के वर्ग से आते उनकी चेतना का गुणधर्म एक जैसा है पुलिसवाले और गुंडे एक ही वर्ग से आते उनकी चेतना का गुणधर्म एक जैसा है पुलिस को गुंडा होना ही चाहिए तो वो गुंडों से व्यवहार न कर सकेगा अगर तुम जाके पुलिसवालों की भाषा सुनो तो वो जैसी गालियां देंगे गाली बुरे बुरा नहीं देता और वो जैसा व्यवहार करेंगे वो तुम्हें पता नहीं चलता क्योंकि तुम्हें कभी उनके व्यवहार का मौका नहीं आता लेकिन जिन लोगों को उनके साथ व्यवहार करना पड़ता वो जानते हैं कि इससे ज्यादा बुरे आदमी खोजने मुश्किल असल में फर्क इतना ही है कि वो राज्य के द्वारा नियुक्त गुंडे दूसरे गुंडे अपनी मर्जी से गुंडे बस इतना ही फर्क है न्यायाधीश हत्या रहे लेकिन बड़ा व्यवस्था से उनका चोगा उनके सिर पर लगाए गए वेघ व्यवस्था चारों तरफ गंभीर काले कोटों से घिरे हुए वकील ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है कोई न्यायपूर्ण बात हो रही है लेकिन हो क्या रहा है इस सारे जाल के भीतर हो इतना ही रहा है कि जो बुरे आदमियों ने किया है समाज उनके साथ वही बुराई करना चाहती समाज प्रतिशोध लेना चाहता है तुम हत्या को कानून के शब्दों में रख के बदल नहीं सकते हत्या तो हत्या है राज्य की या व्यक्ति ने की कोई फर्क नहीं पड़ता हत्या तो हत्या ही रहती और एक बड़ी समझ लेनी जैसी बात है कि जो लोग हत्या करते हैं वो उस करने के कारण हत्या के जो परिणाम है उनकी चेतना पर उससे बच नहीं सकते इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अगर तुमने बुरे आदमी को दंड देकर ठीक करने की कोशिश की तो इस कोशिश में धीरे धीरे तुम भी बुरे हो जाओगे क्योंकि तुम दंड दोगे दंड देना कोई बड़ा सुख करते नहीं है तो मारोगे मारना कोई शुभ कृत्य नहीं है तुम कोरे चलाओगे तुम सजाएं दोगे तुम्हारी आत्मा इस सब करने के कारण धीरे धीरे सख्त कठोर पथरीली होती जा रही और न्यायाधीशों से ज्यादा पथरीली आत्मा तुम कहीं भी ना पाओगे क्योंकि हत्यारा तो शायद भावावेश में हत्या करता है न्यायधीश बड़ी शीतलता से हत्या करते कोल्ड मर्डर एक आदमी से तुम्हारा झगड़ा हो गया तुम क्रोध में आ गए भावाविश हो गए उत्तप्त हो गए उस उत्तप्त बेहोशी में तुमने हत्या कर दी ये हत्या क्षम में भी हो सकती है क्योंकि तुम अपने होश में न थे तुम बेहोश थे शायद भविष्य में अदालतें क्षमा करेंगी जैसे अभी अगर सिद्ध हो जाए कि आदमी पागल था तो फिर पागल को सजा नहीं दी जा सकती लेकिन क्रोध में भी तो आदमी पागल हो जाता है क्षण भर को सही स्थाई पागल न हो पहले पागल न था बाद में पागल न रहा लेकिन उस क्षण में तो पागल हो ही जाता है उस पागलपन में हत्या करता है ये क्षमा योग्य हो सकती लेकिन न्यायाधीश सोच विचार के गणित से कैलकुलेशन से हत्या करता है उसकी हत्या अक्षम व्यक्ति हत्या करते हैं भावाविष्ट होकर समाज हत्या करता है गणित के हिसाब से समाज की हत्या बिल्कुल अचम्य है लेकिन लाओ से जैसे व्यक्तियों की बात कोई सुनता नहीं इसलिए धीरे धीरे समाज के पास आत्मा तो पत्थर हो जाती है जो समाज लोगों को आत्मा देना चाहता उसके पास खुद ही कोई आत्मा नहीं होती जो न्यायाधीश लोगों को बदलना चाहता है उसके पास ही बदलने वाली कोई अंत चेतना नहीं होती जो राजनीतिक समाज के भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते उनका सारा जीवन भ्रष्टाचार से लिप्त होता है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जहां तक पहुंच गए हैं बिना भ्रष्टाचार के इसे थोड़ा समझिए क्योंकि जिस यात्रा से तुम गुजरते हो वो तुम्हें बदल देती है अक्सर ऐसा हुआ है रोज ऐसा होता है पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि क्रांतिकारियों ने जिनको मिटाना चाहा, अंततः क्रांतिकारी उन्हीं जैसे हो जाते इस मुल्क में भी हुआ उन्नीस में यह मुल्क आजाद हुआ जो लोग सत्ता में आए वो अंग्रेजों से बत्तर सिद्ध हुए अंग्रेजों ने इतनी हत्या कभी भी नहीं की थी मुल्क में जितनी इन इन थोड़े से वर्षों में भारतीयों ने खुद सत्ता में होकर की इतना भ्रष्टाचार ना था जितना भ्रष्टाचार आजादी के ईंधनों में बढ़ा क्यों ऐसा होता है क्योंकि तुम जो करने जाते हो वो तुम्हें भी बदलता है असल में सत्ता में पहुंचते पहुंचते ही जिन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है वह तुम्हारी आत्मा का हनन कर देती जब तक तुम पहुंचते हो तब तक तुम उसी जैसे हो गए होते हो एक बहुत पुरानी चीन में कहावत है कि बुरे आदमी से कभी दुश्मनी मत बनाना क्योंकि बुरे आदमी से तुम दुश्मनी बनाओगे धीरे धीरे तुम बुरे हो जाओगे क्योंकि बुरे आदमी के साथ उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा बुरे आदमी के साथ उसी के ढंग से लड़ना पड़ेगा बुरे आदमी के साथ वही व्यवहार करना पड़ेगा जो वो समझ सकता है धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम बुरे आदमी हो गए अगर लड़ाई गिलनी हो तो किसी अच्छे आदमी से लेना अगर लड़ना ही हो तो संतों से लड़ना तो तुम संतों जैसे हो जाओगे क्योंकि जिससे हमें लड़ना हो उसी के जैसे होना पड़ता है और कोई उपाय नहीं चोर से लड़ोगे चोर हो जाओगे बेईमान से लड़ोगे बेईमान हो जाओगे क्योंकि बेईमानी का पूरा शास्त्र तुम्हें भी सीखना पड़ेगा नहीं तो जीत ना सकोगे हिटलर हार गया लेकिन सारी दुनिया को बदल गया क्योंकि जो लोग उससे लड़े वो सब धीरे धीरे हिटलर जैसे हो गए हिटलर हार के भी जिंदा है और हिटलर के बाद दुनिया में करीब करीब अधिक मुल्क हो गए भाषा नाम उनका न हो फैसिज्म लेकिन हिटलर बदल गया लोगों को जिनको भी उससे लड़ना पड़ा उनको डेमोक्रेसी छोड़ देनी पड़ी क्योंकि उससे लड़ना हो तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती हिटलर से लड़ना था तो इंग्लैंड को तत्कण चर्चिल को ताकत देनी पड़ी क्योंकि हिटलर जैसा दुष्ट आदमी चर्चिल के अतिरिक्त इंग्लैंड में दूसरा नहीं मिल सकता था हिटलर से चर्चिल ही लड़ सकता था वो भी हिटलर ही ढंग का आदमी था उसमें कोई फर्क न था हिटलर को हराना जिन लोगों ने किया उनको सबका उनकी सबकी जीवन चेतना वो बदल गया उस सारी दुनिया में हार के भी फैसिज्म की ताकतों को बढ़ावा दे गए दुनिया में करीब करीब सब जगह लोकतंत्र की जड़ें हिल गई और सब जगह अधिनायक सा ही पुरस्त हो गई अभी बांग्लादेश में यह घटना घटी आजादी आये देर नहीं हुई तो लोकतंत्र की हत्या हो गई मुजिब रहमान अधिनायक हो गए कहते हुए यही है अभी कि बुराई को मिटाना है लेकिन बुराई को मिटाने में तुम्हें बुरा होना पड़ता है लेकिन तुम थोड़ी दिन में भूल ही जाओगे बुराई मिटी या न मिटी कभी बुराई मिटी नहीं है आज तक इसलिए अब इस अधिनायक शाही का अंत कब होगा बुराई कभी मिटेगी नहीं और अधिनायक कहेगा कि बुराई मिटी नहीं इसलिए मुझे अधिनायक रहना और जैस जैसे जैसे अधिनायक मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे वो स्वभाव बन जाएगी सारी दुनिया में स्वागत किया गया क्योंकि मुजिबुर रहमान कहते हैं कि यह दूसरी क्रांति ये क्रांति की हत्या है यह दूसरी क्रांति नहीं क्रांति हो भी नहीं पाई थी कि मर गई बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ और सारी दुनिया में ऐसा हुआ लेकिन आदमी इतिहास को दोहराया चला जाता है स्टलिन चाहता था कि रूस की छुटकारा जार से हो जाए और स्टलिन जार जैसा हो गया छुटकारे तुम जिस तरह की जीवन व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तुम भी वैसे हो जाओ। हमने तो बड़ा अच्छे लोग भेजे थे सत्ता में अच्छे से अच्छे लोग जिनको हम समझते थे अच्छे लोग क्योंकि गांधी ने बड़े सेवक तैयार किए थे बड़े त्यागी तैयार किए थे वो सब भोगी सिद्ध हुए वो सब त्याग दो कौड़ी में मिल गया जैसे ही सत्ता आई वैसे ही सब रूप बदल गया क्यों क्यूँकी उनको लड़ना पड़ा चारों तरफ की बुराई है उससे लड़ना पड़ा वो बुराई उन्हें बुरा कर गई जिससे तुम दुश्मनी लोगे तुम कभी न कभी उसी जैसे हो जाओगे इसलिए मैं कहता हूं शैतान से मत लड़ना परमात्मा से प्रेम करना शैतान से मत लड़ना से लड़ने की तरफ ध्यान ही मत काम वासना से मत लड़ना अन्यथा तुम और काम हो जाओगे और अगर काम वासना से लड़ लड़के तुम्हारा ब्रह्मचरी भी पैदा हो गया तो वो ब्रह्मचरी का गुणधर्म भी काम वासना का होगा वो भिन्न नहीं हो सकता ठीक दिशा में ध्यान देना जरूरी है लाहौल से कहता है मान लो लोग मृत्यु से बहिज है और हम उपद्रवियों को पकड़ के मार भी सकते हैं तो भी ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा क्योंकि जो मारेगा वो उपद्रवियों जैसा ही हो जाएगा जो उनकी हत्या करेगा जो बुराई को तोड़ेगा वो तोड़ने में ही बुरा हो जाएगा अक्सर ऐसा होता है कि वधिक मारा जाता है मारने वाला मारने की प्रक्रिया में ही मारा जाता है भला वस्तुतः न मारा जाए लेकिन मारा जाता है खो देता है अपने को और अधिक की जगह लेना ऐसा है जिससे कोई महाकाश्तकार की कुल्हाड़ी लेके चला है जब भी तुम वधिक की जगह लेते हो जैसे तुम तय करते हो कि किसी को डराना है धमकाना है मिटाना है क्योंकि भलाई को जन्म इसी तरह मिलेगा तभी तुम गलती कर रहे हो क्योंकि बुराई से भलाई को जन्म नहीं मिल सकता मिटाना डराना धमकाना बुराई बुराई से कभी भलाई का जन्म नहीं होता अब मैंने जब हिंदुस्तान और चीन पर युद्ध के बादल छा गए अब दोनों मुल्क संघर्ष के लिए करीब आए तो एक जैन मुनि से मेरी बात हो रही थी मैंने उनसे कहा कि आपने भी आशीर्वाद दिया सेनाओं को ये कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि अहिंसा परमोधर्मा उन्होंने कहा निश्चित दिया क्योंकि अहिंसा की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है अहिंसा की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है वचन तो बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन तुम इसमें थोड़ा सोचो इसका क्या अर्थ हुआ अहिंसा की रक्षा भी हिंसा से होगी तो तुम हिंसा अहिंसा के नाम पर करोगे बस इतनी ही बात हुई और तो कोई फर्क न हुआ और अगर अहिंसा की रक्षा भी हिंसा से होती तो अहिंसा नपुं सके तो फिर अहिंसा की बकवास ही छोड़ो कम से कम ईमानदारी करो प्रमाणिक रूप से यह कहो कि हिंसा के बिना कोई उपाय नहीं इसलिए हिंसा करेंगे बात तो अहिंसा की करोगे और फिर जब रक्षा करनी पड़ेगी तो हिंसा की सहारा लेना पड़ेगा अहिंसा इतनी कमजोर है और जब तुम हिंसा करोगे अहिंसा के नाम से तो तुम में और हिंसक में तो फर्क क्या रह जाएगा हाँ तुम जरा ज्यादा चालाक हो तुम ज्यादा बेईमान इतना ही फर्क हो हिंसा कम से कम साफ सुथरा है अहिंसा की रक्षा हिंसा से कैसे हो सकती है? लोग कहते हैं धर्म खतरे में फिर धर्म की रक्षा हिंसा से करते हैं। धर्म अहिंसा है प्रेम और तुम हिंसा करोगे तो धीरे धीरे तुम आधार हो जाओगे और जब तक तुम रक्षा करके निपटोगे तुम पाओगे तुम्हारी जीवन चेतना हिंसात्मक हो गई क्योंकि तुम जो करते हो उसका अभ्यास तुम्हारे जीवन को बदल जाता है तुम वही हो जाते हो जो तुम करते हो तुम उसके साथ तादात्म बना लेते हो इसलिए लाओ से कहता है वधिक की जगह लेना खतरनाक है क्योंकि तुम वधिक हो जाओ और तुम वधिक हो गए और वधिक को ही मिटाना चाहते थे उपद्रवी को मिटाना चाहते थे लेकिन मिटाने में तुम स्वयं उपद्रवी हो गए बुरे को कोई बुराई से नहीं मिटा सकता घृणा घृणा से नहीं मिटाई जा सकती घृणा घृणा से बढ़ेगी बुराई बुराई से नहीं मिटाई जा सकती बुराई बुराई से बढ़ेगी बुराई को मिटाना हो तो भलाई चाहिए घृणा को मिटाना हो तो प्रेम चाहिए पाप को मिटाना हो तो पुण्य चाहिए और समाज यही कोशिश करता रहा है कि बुराई को बुराई से मिटा दे तुम उपद्रव करते हो तो पुलिस का डंडा तुम्हारे सिर पर पड़ जाता है पुलिस कहती है कि तुम उपद्रव कर रहे थे इसलिए डंडा मानना जरूरी है लेकिन पुलिस का डंडा खुद ही उपद्रव है इस जाल के बाहर कैसे निकला जाए जाल के बाहर रास्ता नहीं दिखाई पाता उलझन बड़ी गहरी क्योंकि डंडे के, के जो मालिक है वो कहते हैं कि अगर डंडा ना उठे तो उपद्रव बहुत बढ़ जाएगा इसलिए डंडा उठाना जरूरी और डंडे से कोई उपद्रव दबता नहीं डंडे से इतना होता है कि दूसरी तरफ उपद्रव भी डंडा लेते आ जाते हमारी सारी व्यवस्था ऐसी है रविनाथ ने संस्मरण लिखा है उनका बड़ा घर था बड़ा परिवार था उनके दादा को राजा की उपाधि थी और इतना पैसा था सुविधा थी कि ऐसा भी हो जाता था कि जो मेहमान एक दफा मेहमान की तरह आया फिर वो गए ही नहीं वो वहीं रहने ही लगा ऐसे परिवार में कोई सौ लोग थे तो मनो खरीदा जाता था और बंगाल में तो बहुत दूध की जरूरत है क्योंकि सारे बंगालियों के मिष्ठान सेना से बनते हैं दूध बहुत चाहिए हर भोजन के साथ संदेश तो चाहिए बहुत दूध खरीदा जाता था तो एक व्यक्ति के हाथ में परिवार के एक रविन्द्रनाथ के भाई के हाथ में जो माथा दूध को देखने का लेकिन दूध ना पानी मिल के आता था तो भाई बिल्कुल गणित कुशल था प्रशासक बुद्धि का उसने एक और इंस्पेक्टर नियुक्त किया जो लोग दूध लाते थे उन पर जब से इंस्पेक्टर नियुक्त किया तब से दूध में और पानी मिलने लगा क्योंकि इंस्पेक्टर का भी भाग जुड़ गया वो भी जिद्दी आदमी था उसने एक और बड़ा इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के ऊपर नियुक्त कर दिया तब तो एक दिन गजब हो गया एक मछली भी आ गई दूध में पानी ऐसा मिलाया गया पोखर से सीधे डाल दिया उसने एक मछली भी चली आई रविनाथ के पिता ने रविनाथ के भाई को बुलाया और कहा कि तुम विदा करो इंस्पेक्टरों को क्योंकि जाल तो बढ़ जाएगा अगर तुमने अब और एक इंस्पेक्टर ने किया तो धीरे धीरे पानी ही आएगा दूध आएगा ही क्योंकि सबका भाग निर्धारित होता जा रहा है लेकिन तो वो जिद्दी था उसने कहा कि इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब क्यों इतना ही है ठीक योग्य आदमी और चाहिए ऊपर रघुनाथ के पिता ने कहा तुम देखो क्या घटना घटी दूध पहले आरा सा पानी मिला था माना लेकिन इतना पानी मिला नहीं था ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करोगे असुरक्षा हो जाएगी भरोसे से चलता है जीवन इतने भय और इतनी व्यवस्था से नहीं चलता व्यवस्था बिगाड़ देती है अब्यवस्था ले आती, आतीद्रव डे लेके आ जाएंगे पुलिस गैस के गोले लेके आएगी उपद्रव गोले लेके आ जाएंगे ऐसे ही तो दुनिया में ग्रंथिया खड़ी होती जितना राज्य दबाना चाहता है उतने लोग बगावत करते जितनी बगावत करते राज्य और दबाना चाहता है क्योंकि गणेश साफ है की नहीं दबाओगे तो क्या होगा ऐसे ही तो बड़े बड़े साम्राज्य गिरते ऐसे ही ब्रिटिश साम्राज्य भारत में गिरा ऐसे ही ये कांग्रेस गिरेगी ऐसे ही इनके पीछे जोड़ेंगे वो गिरेगे गिरने का सूत्र ये है कि तुम्हारे गणित न भूल है मगर कठिनाई ये है कि वो भी क्या करें उनसे अगर बात करो तो उनके सामने भी यही सवाल है कि इसको रोकें कैसे ऊपर से बदलाव नहीं की जा सकती क्रांति बदलाहट जल से लानी होती ऊपर से बदलने जाओगे कुछ भी नहीं बदलेगा मूल भय पर खड़ा है वही भूल है मूल प्रेम पर खड़ा होना चाहिए एक एक परिवार से प्रेम की व्यवस्था बननी शुरू होनी चाहिए डरावमत बच्चों को वक्त लगेगा समय लगेगा दो चार पीढ़ियां अगर प्रेम में जीने की कोशिश करें तो ऐसी घड़ी आएगी जहां उपद्रव शांत हो जाएंगे कोई इतना अशांत न होगा कि उपद्रव करने की कोशिश करे और तात्कालिक व्यवस्था कुछ भी करने का बड़ा प्रयोजन नहीं है तात्कालिक व्यवस्था से कुछ भी नहीं होता सनातन व्यवस्था चाहिए बीमारी गहरी ऊपर से चोट करने से मिट्टती नहीं तुम थोड़ी और दबा दो बीमारी खड़ी हो जाएगी मौलिक रूपांतरण चाहिए उसी मौलिक रूपांतरण के लिए के वचन, वो कहता है महाकाश् की जगह लेना ऐसा है, जैसे कोई महाकाश्तकार की कुल्हाड़ी लेकर चला है जो महाकाश्तकार की कुल्हाड़ी हाथ में लेता है वो शायद ही अपने हाथों को जख्मी होने से बचा पाए ऐसा हुआ की मानसुद्दीन एक स्कूल में मार्च एक औरत एक दुन अपने बेटे को लेके और उसने कहा कि कुछ इसे डराओ धमकाओ क्योंकि बिल्कुल बगावती हुआ जाता न किसी की सुनता न कोई आज्ञा मानता सब अनुशासन इसने तोड़ डाला है हम बड़े बेचैन इसे थोड़ा डराओ धमकाओ इसे रास्ते तलाओ ऐसा सुनते ही नसरुद्दीन ऐसा उछला कूदा ऐसा चीखा चिल्लाया कि बच्चा तो डरा ही डरा औरत बेहोश हो गई उसने इतना न सोचा था कि ये तो समझिए कि आदमी पागल हो गया है क्या हुआ बच्चा भाग खड़ा हुआ औरत बेहोश हो गई और नसरुद्दीन खुद इतना घबरा गया कि खुद भी बच्चे के पीछे भाग खड़ा हुआ घड़ी बर्बाद बाद झांक उसने देखा कि औरत होश में आई या नहीं जब औरत होश में आ तब वो भीतर आके वापिस अपने आसन पे बैठा उस सौरभ ने कहा कि डर ज्यादा हो गया मेरा मतलब ऐसा नहीं था मैंने ये नहीं कहा कि मुझे डरा दो नसुद्दीन ने कहा कि देख भय का शास्त्र किसी की चिंता नहीं करता जब बच्चे को मैंने डराया तो भय थोड़ी देखता है कि कौन बच्चा है और कौन तू जब भय पैदा किया तो सभी के लिए पैदा हो गया बच्चा तो डरा ही डरा अब सपने दिन मेरी सूरत देख के कब जाएगा? लेकिन भय किसी का पक्षपात नहीं करता तू भी डरी और तेरी छोड़ मेरी हालत पूछ मैं तक घबरा गया। अब इस बच्चे को मैं भी देख लूंगा तो मेरे हाथ कर खपेंगे मैं खुद ही आधा मिलकर चक्कर लगा के आ रहा हूं बा मुश्किल रोक पाया आपने को भागने से ऐसी घबराहट पकड़ गई इसे ध्यान रखो न सुन ठीक कह रहा है भय जब तुम किसी को भयभीत करते हो तो तुम दूसरे को ही भयभीत नहीं करते अपने को भी भयभीत कर लेते हो जब तुम बुराई से किसी को डराते हो तब तुम खुद भी डर जाते हो ये तलवार है और इसे संभाल के हाथ में उठाना क्योंकि तुम्हारे हाथ भी लहू लुहान हो जाएंगे अल्लाह कह रहा है कि कोई कलाकार कास्तकार होता है निष्नात होता है अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ने में तुम उसकी कुल्हाड़ी पकड़कर मत चलाना नहीं तो तुम अपने हाथों को जख्मी होने से न बचा पाओगे जीवन का शास्त्र बड़ा बारीक नाचुके और जीवन के शास्त्र को संभल के एक एक कदम होशपूर्वक कोई चले तो ही अपने को बचा पाएगा जख्मी होने से अन्यथा तुम दूसरे को सुधारने में अपने को बिगाड़ लोगे दूसरे को बनाने में खुद मिट जाओगे ऐसा मैंने सुना कि इजिप्त में एक बादशाह पागल हो गया और पागल हो गया शतरंज खेलते खेलते इतना शतरंज का खेल गांव से शौक था कि रात भर चाले चलता रहे नींद में सुबह होते ही से सब काम छोड़ के वो शतरंज की चाल पे बैठ जाए दिन देखे ना रात धीरे धीरे वो पगला गया धीरे धीरे बस शतरंज ही रह गई और सब भूल गया चिकित्सक बुलाए गए चिकित्सकों ने कहा यह हमारे हाथ की बात नहीं अगर कोई शतरंज का बड़ा खिलाड़ी इसके साथ शतरंज खेले तो शायद कुछ हल हो जाए तो राज्य के सबसे बड़े खिलाड़ी को बुलाया गया वो राजी हो गया सम्राट को सुधारने को एक साल तक कहते हैं वो उसके साथ खेल खेलता रहा और वो सही साबित हुआ सम्राट ठीक हो गया एक साल के बाद लेकिन खिलाड़ी पागल हो गया। पागल के साथ शतरंज खेलना एक तो सतरंज वैसे ही पागल करने वाला खेल फिर पागल के साथ खेल, तो सम्राट तो कहते हैं ठीक हो गया साल भर में लेकिन खिलाड़ी पागल हो गए चिकित्सकों से खिलाड़ी के घर के लोगों ने पूछा आप क्या करें उन्होंने कहा कि और कोई बड़ा खिलाड़ी खोजो जो राजी हो इसको सुधारने मगर को। तब कोई खिलाड़ी राजी नहीं हुआ क्योंकि बात फैल गई कि जो सुधारेगा वो पागल हो जाएगा बुरे को सुधारने में संभल के कदम उठाना पहले अपनी तरफ गौर से देख लेना कहीं बुरे को सुधारने में तुम बुरे तो ना हो जाओगे गलत को सुधारने में गलत तो ना हो जाओगे वैसा को सुधारने सोच समझ के जाना शराबी को सुधारने होश से जाना एक युवक अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं बड़े झंझट में पड़ गया हूँ लंदन में कोई संस्था होगी जो शराबियों का है तो खलित अनानी कोई संस्था में वो शराबियों को सुधारने के काम में लगा होगा शराबी सुधरे के नहीं वो शराबी पीना सीख गए अब वो कहता मुझे कौन सुधारे जरा संभल के सुधारने की बात में उतरना क्योंकि वो महाकाश्तकार की कुल्हाड़ी बुद्धों ने वो काम किया है वो तुमसे न हो सकेगा तुम उस कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर चलाओगे तुम अपने ही हाथ पर काट लोगे बुद्ध वो काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें करने नहीं पड़ता उड़ना सुधारता है उनका अस्तित्व उनका पूरा समग्र चैतन्य उनकी मौजूदगी से काम की घटित होती है। बुद्ध पुरुष के पास होने से तुम बदलने शुरू हो जाते वो तुम्हें बदलना नहीं चाहता उसकी कोई चाह नहीं रही इसलिए तो वो बुद्ध पुरुष वो तुम्हें बदलने की भी चाह नहीं रखता वो तुम्हें तुम्हारी समग्रता में स्वीकार करता है तुम जैसे हो भले इसी स्वीकार से तुम्हारी क्रांति शुरू होती वो तुम्हें प्रेम करता है तुम जैसे हो बेसर वैसे ही प्रेम करता है वो ये नहीं कहता कि तुम ऐसे हो जाओ तब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा वो कहता तुम जैसे हो परिपूर्ण हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ उसका हृदय तुम्हें अंगीकार कर लेता है वो तुम्हें आलिंगन कर लेता है एक गहन तल पर तुम्हें स्वीकार कर लेता उसी स्वीकृति से तुम्हारे जीवन में क्रांति घटनी शुरू होती उसका प्रेम तुम्हें बदलता है उसकी करुणा तुम्हें बदलती उसकी चेतना तुम्हें बदलती वो तुम्हें नहीं बदलता वो तुम्हें बदलना भी नहीं चाहता और जो तुम्हें बदलना चाहते है वे तुम्हें तो बदल ही नहीं पाते तुम्हे बदलने में खुद बदल जाते तुम भी दूसरे को बदलने की चेष्टा में मत लगना उससे बड़ी धूल नहीं अगर किसी को भी तुम्हें बदलना हो तो खुद को बदलना तुम जिस दिन बदल जाओगे तुम्हें जले हुए दिए होंगे तुम्हारी रोशनी तुम्हारे चारों तरफ पड़ेगी जो भी वहां से निकलेगा वो उस रोशनी का दाम ले देगा जो भी वहां से निकलेगा वो रोशनी उसे जीवन का दर्शन करा देगी बदला चेतना से घटती सक्रिय चेतना से नहीं जो भी किसी को बदलना चाहता है वो अहंकारी। है ये बदलने की तरकीब भी अहंकार का खेल है बदलने के नाम पर वो दूसरे की गर्दन को पकड़ना चाहता है बदलने के नाम पर वो दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहता है जैसा कोई वस्तुओं के साथ करता है वो कहता है तुम्हारा ये पैर काटेंगे तुम्हारी ये गर्दन अलग करेंगे तुमको सुंदर बनाएंगे तुम्हें शुभ बनाएंगे वो तुम्हें विध्वंस करना चाहता है सुधारक की वृत्ति में बड़ी हिंसा छिपी है और तुम्हारे तथा कथित महात्मा सभी हिंसक है वो तुम्हें बदलना चाहते हैं वस्तुतः बुद्ध पुरुष तुम्हें स्वीकार करता बदलने को क्या है तुम भले हो तुम सर्वांग भले हो जैसे हो तुम्हारे होने में रत्ती भर भी कुछ बुद्ध पुरुष को शिकायत नहीं और तब क्रांति घटित होती तब भवक के क्रांति घटित होती उस परिपूर्ण स्वीकार में ही तुम्हारा जीवन एक नई यात्रा पर निकल जाता है आज इतना ही